बौकी ने लकड़ी काटी हेती की लोक कथा नमस्कार मित्रों मैं एक बौकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ हेती देश में कई बौकी कहानियां प्रचलित हैं लेकिन यह कहानी यह मेरी सबसे प्रिय कहानी है यह सबसे रोचक कहानी है बौकी एक मूर्ख व्यक्ति होता है जो सदा मुसीबत में फंस जाता है हेती में कई लोग जंगलों में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं घर बनाने के लिए या चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी लाने जंगल में जाते हैं लेकिन जब बौकी लकड़ी काटता है तो दुर्घटना हो ही जाती है मंगलवार का एक दिन था मुझे पक्का पता है एक वृद्ध कच्चे रास्ते पर चलता हुआ देवदार के जंगल कीकरी के के मैं, मैं बकरी बकरी का मालिक कहाँ है वह सोचने लगा तभी वृद्ध को लकड़ी काटने की आवाज सुनाई थी चौप चौप चौप वृद्ध आम के पेड़ के नीचे आ गया और उसने ऊपर देखा पेड़ की एक डाल के सिरे पर एक बौकी बैठा लकड़ी काट रहा था अरे क्या तुम ठीक हो वृद्ध ने बौकी से पूछा यह निश्चित करने के लिए वृद्ध उससे ही बात कर रहा था बौकी ने इधर उधर देखा हाँ बेशक, मैं एक आम के समान प्रसन्न हूँ परंतु तो आपने यह क्यों पूछा? क्योंकि तुम उसी डाल को काट रहे हो जिस पर तुम बैठे हो यह डाल अभी टूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे हाँ अपने सिर खुजलाते हुए बौकी ने कहा क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा भविष्य आप जानते हैं कितने अनाड़ी है एक ज्योतिषी ही किसी आदमी का भविष्य बता सकता है जाइये यहाँ से बौकी ने वृद्ध को भगा दिया फिर चौप चौप उसने डाल को थोड़ा बौकी और डाल पेड़ से जब बौकी कुछ सोचने समझने की स्थिति में हुआ तो उसे वृद्ध का ध्यान आया भगवान बौकी चिल्लाए वो वृद्ध सच्चा ज्योतिष ही होगा यह विचार मन में आते ही बौकी कच्चे रास्ते पर वृद्ध के पीछे पीछे दौड़ने लगा बौकी जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा पर उसकी मुझे मुझे आदमी हूँ नहीं बौकी ने कहा आप एक सच्चे ज्योतिषी है बस मुझे यह बताए कि मेरी मृत्यु कब होगी जैसे ही वृद्ध रुक कर कुछ सोचने लगा दूर बौकी की बकरी में आने लगी इससे वृद्ध के मन में एक नटखट विचार आया बौकी वृद्ध ने कहा जब तुम्हारी बकरी तीन बार मिमियाएगी तब तुम्हारी हो जाएगी। यह था, लेकिन विद बौकी से जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज आम के पेड़ की ओर दौड़ा उसकी बकरी आम का रस चूसते हुए मिमिया रही थी मैं मैं चुप चुप बौकी ने आम छीनते हुए कहा मैं मैं बकरी घास खाते हुए मिमियाई वो नहीं बौकी को बौकी की बकरी दो बार मिमिया चुकी थी बौकी को पूरा विश्वास था कि अगर बकरी तीसरी बार मिमियाई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था बौकी ने लंबी घास उखाड़ ली और उसे बकरी के मुंह पर लपेटकर उसका मुंह बंद कर दिया अब यह मिमिया न पाएगी बौकी ने गर्वसिया करते हुए कहा बौकी ने अपनी आरी उठाई और आम के पेड़ पर चढ़ गया पहले की तरफ वो फिर से लकड़ी काटने लगा उस रास्ते पर एक औरत चलती आई उसने बकरी को देखा जिसके मुंह पर लंबी घास लपेटी हुई थी इतनी अजीब बात है वो बोली औरत बौकी की बकरी के पास आई और उसके मुंह पर लिपटी घास को उसने खोल दिया मैं जितनी ऊंची आवाज में बकरी मिमिया सकती थी वो मिमियाई बौकी ने जब बकरी की आवाज सुनी तो वो डर से कांप गया यही अंत है बौकी ने कहा मेरी बकरी तीन बार मिमिया चुकी है इसका अर्थ है कि मैं मर गया हूँ बौकी पेड़ पेड़ से इस तरह नीचे गिरा जैसे वो मर चुका था धड़ाम ये भगवान और अच्छी लई बौकी मर गया है वो भाग कर के गाँव गई और कुछ लोगों को बुला लाई ताकि बोकी को उठाकर उसके घर ले जाया जा सके बेचारा बोकी औरत ने सुबकते हुए कहा ताकतवर लकड़ह से पेड़ से बंधी बकरी खोल दी और साथ साथ चलने लगी शीघ्री वो लोग पहाड़ी की तलहटी तक आ गए वहां एक जगह बलूच की एक विशाल पेड़ ने रास्ते को दो भागो में बांट दिया था बाकी उधर एक लकड़ी के घर में रहता है एक लकड़ाहू करते हुए कहा है अपने गिरा दिया और भाग खड़े हुए शीघ्र ही बोकी और उसकी बकरी के अतिरिक्त वहां कोई न था गड़ गड़ गड़ गढ़ भूख से बोकी के पेट से आवाज आई मैं मैं बौकी की बकरी मिमी आई कुछ स्वादिष्ट आम उसे खाने के लिए मिल गए थे अपनी बकरी को आम चूसने की आवाज वह सुन पा रहा था जिससे उसकी भूख और तेज हो गई हे हे हे उछल उछलकर खड़ा हो गया कुछ आम मेरे लिए छोड़ दो बौकी ने पका हुआ आम अपने हाथ में पकड़ लिया और खाने लगा बकरी बौकी ने कहा मुझे लगता है कि शायद इस संसार में मैं अकेला आदमी हूँ जो मरने के बाद भी उसी तरह आम खाना पसंद करता है जितना जीते जी करता था अह बेचारा बौकी कितना बड़ा मूर्ख है